फिर वह सूर्य तथा सभापति क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जलाता है वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले शत्रुओं को भी पृथ्वी में गिराके प्रजा को निरंतर सुखी करता है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 भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बैल वीर्य को बढ़ा बलवान हो सुखी होता है वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान होवे और जैसे सूर्य रस को पी अच्छे प्रकार बरसता है वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में तुमाल अलंकार है जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख और न्याय का प्रकाश करता है वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं की घनता और प्रकाश के ढापने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न-भिन्न और अंधकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है फिर वह सूर्य उस मेघ को करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा और उपमा अलंकार है जैसे कोई अति तीक्ष तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता और वह मरा हुआ शत्रु पृथ्वी पर सो जाता है वैसे ही वह सूर्य और बिजली मेघ के अंगों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दिख पड़ता है फिर वे कैसे युद्ध करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जैसे मेग संसार के प्रकाश के लिए सूर्य के वर्तमान प्रकाश को अकस्मात प्रत्वी से उठा और रोक कर उसके साथ युद्ध करते हुए समान वर्तता है। तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता जब यह सूर्य मेघ को मार कर भूमि में गिरा देता है तब उसके शरीर के आयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे फिर वह मेघ कैसा होकर पृथ्वी पर गिरता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा Teksting av जैसे कोई निर्बल पुरुष बड़े बलवान के साथ युद्ध चाहे वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है और जैसे अंत में वह मेघ सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथ्वी पर गिरा पड़ता है वैसे जो धर्मात्मा बलवान पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी ऐसी ही दशा होती है फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है अर्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा और उपमा अलंकार है जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमंडल को जाता है वह सब जल मेघ रूप ही हो जाता है जब मेघ के जल का समूह अत्यंत बढ़ता है तब मेघ घनी-घनी घटाओं घनी से घूमड़-घूमड़ के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है तब वह इधर-उधर आए हुए जल बड़े-बड़े নদ बड़े ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं वह मेघ दी पृथ्वी को प्राप्त होकर जहां-तहां सोता है अर्थात मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़के शीघ्र नष्ट हो जाता है फिर वह कैसा होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मेघ की दो माताएं हैं एक पृथ्वी दूसरी अंतरिक्ष अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है वैसे ही जब जल का समूह मेघ अंतरिक्ष में जाकर ठहरता है तब उसकी माता अंतरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ और जब वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दिखती है इस मेघ को उत्पन्न करने वाला सूर्य है इसलिए वह पिता के स्थान में समझा जाता है उस सूर्य की भूमि व अंतरिक्ष दो स्त्री के समान हैं वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अंतरिक्ष में फेंकता है तब वह पुत्र मेघ प्रमत्त के सदिश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता है अर्थात भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुंचता है इस प्रकार यह मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटक रूप शत्रुओं को इधर-उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें फिर उस मेघ का शरीर कैसा और कहां स्थित होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है सभापति को योग्य है कि जैसे यह मेघ अंतरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखता फिर जब घनाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में आता है और जैसे ये जल एक क्षण भी स्थित नहीं होते हैं किंतु सर्वदा ऊपर जाते वहां नीचे आते रहते हैं और जो मेघ के शरीर रूप हैं वे अंतरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म होने से नहीं दिख पड़ते वैसे बड़े-बड़े बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करें फिर सूर्य उस मेघ के प्रति क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा है जैसे गोपाल अपनी गौओं को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों का द्वार रोक के उन जलों को वश में रखता है वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना देता और जल की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे बरसाता है वैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथा योग्य पालन किया करें फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को ढाप देता है तब सूर्य अपनी किरणों से उसको छिन्न-भिन्न कर भूमि में जल को बरसाता है इसी से यह सूर्य उस जल समुदाय को लाने के लिए समुद्र को रचने का हेतु होता है वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को बाध शस्त्रों से काट और नीच गति को प्राप्त कराके प्रजा को धर्म युक्त मार्ग में चलाने का निमित्त होवे इन दोनों के इस युद्ध में किसका विजय होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है राजपुरुषों को योग्य है कि जैसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं वे सब सूर्य के आगे छुद्र अर्थात सब प्रकार निर्बल और थोड़े हैं और सूर्य के युद्ध साधन उसकी अपेक्षा से बड़े-बड़े हैं इसी से सर्वदा सूर्य ही का विजय और मेघ का पराजय होता रहता है वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीते फिर उन दोनों में परस्पर क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राज सेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी के पीड़ा को पाकर डरा हुआ शयन पक्षी इधर-उधर गिरता पड़ता उड़ता है वह सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और आकर्षण को प्राप्त होकर मेघ इधर-उधर देश-देशांतर में अनेक नदी वा नहरों को पूर्ण करता है इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है और जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है वैसे ही मेघ को बिजली और गर्जन आदि गुणों से भय होता है उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोगों के व्यवहारों का अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों से चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें इस मंत्र में नव नवतिम यह पद संख्या का उल्लेख होने से असंख्यात अर्थ में he फिर उक्त सूर्य कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार और पूर्व मंत्र से रजान से इस पद की अनुवृत्ति आती है राजा को चाहिए कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता है और जैसे यह सूर्य चराचर शांत अशांत संसार में प्रकाशमान होकर सब लोगों को धारण किए हुए उनको अपनी-अपनी कक्षा में चलाता है सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान लोक की धारणा आकर्षण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे इस सुक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सुक्त के पिछले सुक्त में प्रकाशित किए अग्नि शब्द के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में वर्ग और पहले मंडल के सातवें अनुवाक में 32वां सुक्त और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ